इंदौर से अलका जी का क्वेश्चन है अलका जैन जी पूछती हैं मैं बहुत अच्छा लिखती हूं मगर नाम और पैसा नहीं मिलता क्या किया जाए ठीक बात है हम सभी अभी जिस प्रकार से जी रहे हैं भ्रमित कंसेप्ट लेकर जी रहे हैं उसमें हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं लेकिन फल भोगने में प्रतंत्र हम चाह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं आप लिख रहे हैं तो आप चाहते क्या हैं ये आपको स्पष्ट है कि नहीं कर रहे हैं लिखने का काम और हो कुछ और रहा है कागज़ पन्ने भरे जा रहे हैं तो ये समझ में आ जाए कि पहले अपने में हल्का दीदी आप है ना ये स्पष्ट कर दिए कि आप चाहती क्या हैं और वो चाहत को ठीक से समझने की कोशिश करिए वो अपनी मौलिक चाहत है या कहीं से वो प्रभावित है यदि कोई प्रभावित चाहना के आधार पर काम आप कर भी लोगी काम सफल भी हो जाएगा तो आप थोड़ी सफल हो जाओगी तो आप लिखती हो बहुत अच्छी बात है लिखना पढ़ना सबको आना ही चाहिए हम सब लिखना सीखे हैं लेकिन क्या लिखना है लिखने की वस्तु क्या है इसको बहुत ठीक से समझने की ज़रूरत है और यदि आप उस वस्तु को ठीक ठीक पहचान पाओगी तो निश्चित मानिए कि आपके लेखने में दम आ जाएगा और लेखने में दम आएगा तभी लोग उसको समझ पाएंगे पढ़ेंगे लिखेंगे और आपका जो भी आप उससे चाहते हो कि आपका लोग पहचान पाएँ तो पहचानने के लिए आपकी लेखन का प्रयोजन क्या होगा उसकी क्या उपयोगिता है इसको ठीक ठीक समझिए नहीं तो दुनिया भर में इतनी किताबें इतने पन्ने आप देखिए इतना दुख की बात है कि हर दिन हज़ारों टन कागज़ अखबार के रूप में ये जो संपादक लोग और अखबार वाले लिखते रहते हैं और वो हजारों टन पेपर हम अगर हर दिन ख़त्म करते हैं जो कि रात भर में छपता है सुबह नौ दस बजे बाद वो किसी भी काम का नहीं होता है पेपर नेपकिन जैसा भी काम में नहीं ले सकते क्योंकि उसमें शाही होती है तो हम बर्बादी की ओर ही जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं आप भी जो लिख रही हो वो एक, एक आपका खाली मनोरंजन है और उससे उससे कोई उपयोगिता नहीं है धरती में समाज में तो इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए क्योंकि क्योंकि लोग अपने अपनी अपनी अपनी इच्छाएँ या जिसको बोलें भ्रमित इच्छाएँ उसको पूरा करने के लिए जैसे मैंने बताया हजारों टन कागज़ लगने का मतलब हज़ारों पेड़ रोज कटना है अखबार छपने के लिए और ऐसी एक, एक अखबार में जो नहीं जाती है वो सभी में आती है उसका मतलब क्या भाई और एक एक घर में कई कई अखबार अखबार आ रहे हैं तो ये भी हमको ठीक समझ में आ जाए कि कहीं ऐसी में तो आप भी शामिल नहीं हो तो पहले अपने लिखने का प्रयोजन को ठीक से पहचानी है उसकी उपयोगिता को पहचाननी क्या है आपके पास ऐसा जो आपको लोग सुनेंगे पढ़ेंगे तो शायद शायद आप सार्थकता की ओर बढ़ पाओगी